जनी कोई हो वे बैराग हो बैराग कठिन जग की सा करे न कब हो नमांगी हो भूख प्यास छूटे जब नित्रा जियत मरे तब त्यागी हो जाके धर पर सी सन होवे रहे प्रेम लौ लगी पलटु दास बग कठिन है दाग दाग पर दागी हो अब तो मैं बेराग भरी सोवती से मैं जागी परी नैन बने गिरी के झरना न तोरी बसन पारो पापी जीवन ही जात हिजातमरी ले सास सीस दे मारो अग्नि नागिनी बहड सत है मोह को जातन मुँह से धीरधरी सतगुरुआई किहन विदाई सिर पर जादू तुरत करी पलटु दास दिया उन मो को नाम सजीवन मूल जरी अब अबुतु तो मैरा री जलियों मीन समान गुरु से प्रीति जो कि जल से बिछुड़े किएक जो छोड़ी देती है जल बिनु है हैरान जो कछु है सो मीन के जल है उही के हाथ विकान पलटुदास प्रीति करे प्रीति हरम रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन बिया बिन रोते हैं दो नैन रुत बदली और सरसों फूली मैं पागल सब सुदबुद भूली रिमझिम रिमझिम मेखा बर से जी ललचाए दरस कुतर से फिर पापिन ने मन को हारा फिर जमुना की बन कर धारा रोते हैं दो नैन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 फिर सांझ को उनके घर देखने गए कि हालत क्या है क्योंकि कोल्तार ऐसा रंगा था कि चमड़ी भरा निकल जाए मगर कोल्तार कोलतार नहीं निकले लेकिन नेताजी खादी पहने हुए मुस्कुराते हुए कुर्सी पे बैठे थे चेहरा बिल्कुल जैसा था वैसा न कोई कोल्तार दाग भी नहीं चिन्ह भी नहीं बड़े हैरान हुए कहा कि कोलतार पोता था, था सुबह उसका क्या हुआ नेताजी ने कहा वो देखो कोने में एक मुखोटा पड़ा था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 जक की आशा करन न पानी पीवे न मांगी हो वैराग्य का अर्थ है जक से कोई आशा न रखे बुद्ध ने कहा धन्य भागी है वे जो परिपूर्ण रूप से हताश है पहली दफा वचन पढ़ो तो थोड़ी हैरानी होती हताश को धन्य भागी कहना हताश को तो हम हिम्मत बनाते हैं कि छोड़ो भाई हताशा छोड़ो निराशा अरे उठो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा फिर फिर श्रम करते रहो एक बार हार गए तो क्या घबराते हो याद करो महमूद गजनी की सत्रह बार हार गया तो भी अठारहवें बार हमला किया जीता आशा जगाए रखो और चलते चलो अमेरिका में तो ये सूत्री हो गया अमेरिका का फिर फिर चेष्टा करो मैंने सुना है एक दंपति वर्षों तक श्रम करने के बाद भी किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए बड़ी पीड़ा बड़ा दुख उम्र बीती जाती हाथ और ऐसे ही मर जाएंगे बांच अंत था उन्होंने अखबार में खबर दी कि 20 वर्ष हो गए बेवाह हुए बच्चा पैदा नहीं होता किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो कृपा करके भेजने की कोशिश करें दुनिया के कोने कोने से सुझाव आए अलग अलग को में अलग अलग ढंग अमेरिका से किसी अमरीकी ने लिखा कि कोशिश किए जाओ फिर फिर कोशिश करो हारो मत हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों श्रम का फल सुनिश्चित मिलता है ट्राई अगेन एंड अगेन कोशिश करो फिर करो फिर करो एक भारती ने लिखा कि योग से असंभव भी संभव हो जाता है शीर्षासन करो पैर पे खड़े हो के 20 साल गुजार दिए अब सिर पे खड़े हो जो पैर पर खड़े होने से नहीं होता वो सिर पर खड़े होने से हो जाता है किसी मुसलमान ने लिखा कि फल फल फकीर की मजार पर चढ़ोती चढ़ाओ। और ऐसे हजारों सुझाव आए और एक फ्रांसीसी ने लिखा कि क्या मैं किसी काम आ सकता हूं अलग अलग लोग अलग अलग सुझाव मुझे सेवा का अवसर दो उसने लिखा जो तुम नहीं कर सके हो सकता है मैं कर सकू लेकिन बुद्ध कहते हैं धन्य भागी हैं वे जो हताश हताश काउन का अर्थ बहुत और है वही नहीं जो तुम सोचते हो हताशा का अर्थ नकारात्मक नहीं है बुद्ध कहते हैं जिसको यह समझ में आ गया कि इस जगत में कोई आशा कभी पूरी हो ही नहीं सकती नहीं कि इससे वो दुखी होता है आनंदित होता है कि एक सत्य हाथ में आ गया उसकी हताशा में दुख के कांटे नहीं होते आनंद के फूल होते एक परम सत्य हाथ लग गया यह कोई दुख की बात थोड़ी है नाचो गाओ इसलिए धन्यभागी हैं वे जो हताश रेत से कोई तेल निकालने की कोशिश कर रहा था और समझ में आ गया कि रेत में तेल है ही नहीं तो नाच उठेगा कि झंझट छूटी नहीं तो कब तक रेत कोई पेलते रहते और रेत से कभी तेल निकलने वाला नहीं था क्योंकि रेत में तेल है ही नहीं इस संसार में कोई तृष्णा पूरी नहीं होती कोई वासना पूरी नहीं होती जग की आशा करे न कबू पानी पीवे न मांगी हो और तो मांगना ही मत कुछ पानी भी मत मांगना मांग की दृष्टि ही छोड़ो भिकमंगापन छोड़ो वासना तुम्हें भिकमंगा बनाती फिर चाहे तुम कितने ही बड़े सम्राट हो अगर तुम्हारे भीतर वासना है अभी तुम जग से आशा रखते हो तो तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र रहेगा तुम मांगोगे और मिल जाए और मिल जाए और भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं है खाली का खाली रहता है कितना ही भर जाए अकबर का नहीं भरता सिकंदर का नहीं भरता नेपोलियन का नहीं भरता तुम्हारा कैसे भर जाएगा आज तक किसी का भी नहीं भरा तुम भी अपवाद नहीं हो यह निरपवाद नियम है संसार सिर्फ धोखा है मृग मरीच का है दूर के ढोल सुहावने बहुत दूर से लगता है कि छितिज ये रहा ये रहा थोड़े चले कि पहुंच जाएंगे लेकिन तुम्हारे और छितिज के बीच की दूरी सदा समान रहती कभी इंच भर भी कम नहीं होती कितने ही दौड़ो और कितनी ही तेज रफ्तार से जाओ क्योंकि छितिज है ही नहीं सिर्फ दिखाई पड़ता है संसार सिर्फ दिखाई पड़ता है है नहीं किस संसार की बात कर रहे हैं ये वृक्ष ये पहाड़ पर्वत ये तो है इस संसार की बात नहीं है तुम्हारे मन का संसार वासना का संसार आकांक्षा अभिप्सा का संसार ज्ञानियों ने उसे माया कहा है और तुम समझने लगे कि पहाड़ पत्थर ये सब माया है ये माया नहीं है सिर्फ फोड़ कर देख लो पता चल जाएगा ये माया नहीं है नहीं तो निकल जाते दीवाल में से निकल जाते दरवाजों की जरूरत ना होती ये संसार तो सत्य है लेकिन एक और संसार है जो तुमने इस संसार के ऊपर आरोपित कर दिया है फिल्म देखने जाते हो ना पर्दा सत्य है शुभ्र पर्दा फिर उस पर जो धूप छाया का खेल चलता है वह झूठा है वह सच्चा नहीं यह संसार तो पर्दा है यह सच्चा है इस पर तुमने जो अपने अपने सपने फैला रखे अपने सपनों का जो तुमने विस्तार कर रखा है वह झूठा है और कितनी बार कर चुके कब जागोगे कितने जन्मों से तुम यही करते रहे हो कब समझोगे महान जासूस सरलक होम्स अपने मित्र डॉक्टर वाटसन के साथ सिनेमा देखने गए थे फिल्म में घुड़दौड़ का एक दृश्य था सरलक होम्स ने कहा वाटसन देखो यह जो पीला रंग वाला घोड़ा है ना यही रेस में जीतेगा नहीं नहीं डॉक्टर वाटसन बोले मेरे ख्याल से तो काला घोड़ा ही जीतेगा वही सबसे आगे भी है कुछ ही समय में रेस के अंत होते होते पीला घोड़ा वाकई तेज दौड़कर आगे आ गया और जीत गया डॉक्टर वाटसन बोले आश्चर्य विमुग्ध होकर बोले मेरे मित्र मुझे तुम पे नाज है माना कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ ख्यातिना जासूस हो मगर तुमने यह कैसे पता लगाया कि पीला घोड़ा ही जीतेगा जबकि वह दौड़ में सबसे पीछे था यह कोई कठिन मामला नहीं वाटसन सरलक होम्स ने मुस्कुराह कर भेद खोला मैं ये फिल्म पहले भी कई बार देख चुका हूं <laughs> इस संसार की फिल्म को तुम कितनी बार देख चुके हो अभी भी तुम्हें पता नहीं कि पीला घोड़ा जीतेगा अभी भी तुम आशा बांधे हो काला घोड़ा जीतेगा क्योंकि काला घोड़ा आगे यहां पीले घोड़े ही जीतते जीसस का प्रसिद्ध वचन है वे जो सबसे अंत में हैं मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे पीले घोड़ों की बात हो रही पीछे था सबसे और जो यहां प्रथम है वे मेरे प्रभु के राज्य में अंतिम होंगे यहां कौन है अंतिम जिसने जीवन से सारी आशा छोड़ दी दौड़ ही छोड़ दी दौड़ ही नहीं रहा है वो घोड़ा जीतेगा जो दौड़ ही नहीं रहा है उसी का नाम सन्यासी है जो घुड़दौड़ छोड़ के किनारे बैठ के विश्राम कर रहा है आंख बंद कर ली है भीतर डुबकी मार गया है जिसका लक्ष्य अब बाहर नहीं है कहीं जिसका लक्ष्य अब भीतर है जो अंतर्मुखी हो गया है जिसने एक नई यात्रा पकड़ ली अंतर यात्रा वही जीतेगा जक्की आशा करें न पानी पीवे न मांगे हो तुम तो क्या क्या मांग रहे हो पानी भी पीकर मत मांगना क्योंकि इस जगत में प्यास ही नहीं मिटती कितना ही पानी पियो प्यास बढ़ती चली जाती इस जगत में प्यास मिटाने के उपाय ही नहीं प्यास तो मिटती है केवल परमात्मा को पीने से और परमात्मा मांगने से नहीं मिलता है परमात्मा मांग छोड़ देने से मिलता है इस गणित को ख्याल रख लो कुछ भी ना मांगो परमात्मा को भी मत मांगना मोक्ष भी मत मांगना मांगना ही मत जिस क्षण तुम उस घड़ी में आ जाओगे जहां तुम्हारे चित्त में कोई मांग की रेखा भी ना रही उसी घड़ी सब मिल जाएगा उसी क्षण तुम्हारी गागर सागर से भर जाएगी भूख प्यास छुटे जब निद्रा जियत मरे तन त्यागी हो जीते जी जो मर जाए उसको हम त्यागी कहते हैं पलटू कह रहे हैं जिए लेकिन ऐसे जैसे है ही नहीं जिए लेकिन जिसकी वासना मर गई उसका जीना चरण चिन्ह नहीं छोड़ता पानी पे लकीर जैसे तुम खींचते हो खींचती नहीं या पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं उनके पैरों के चिन्ह नहीं छूटते ऐसे जो जीता है वह वैरागी है जिसके जीने में आवाज नहीं होती जिसके जीने से किसी को कोई दुविधा द्वंद्व कोई पीड़ा नहीं पहुंचती जिसके जीने से किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो जीरा हवा के झोंके की तरह जो जीता आया और गया सूखे पत्ते की तरह जो जीता है हवाएं जहां ले जाए वहीं चला जाता है अपनी कोई मर्जी नहीं अपनी कोई इच्छा नहीं परमात्मा पर जिसने सब छोड़ दिया जो परमात्मा को अपने भीतर जीने देता है और स्वयं को समाप्त कर चुका है जो कहता है तेरे हाथ की कठपुतली तू नचाए तो नाचू तू ना न चाहे तो ना न चाहे तू चलाए तो चलूं, तू ना चलाए तो ना चलूं, तू पूरब ले चले तो पूरब तू पश्चिम ले चले तो पश्चिम तू मेरा मालिक भूख प्यास छोटे जब निद्रा ऐसे व्यक्ति को भूख प्यास और निद्रा सब छूट जाती इसका क्या अर्थ क्या बुद्ध भोजन नहीं लेते क्या बुद्ध पानी नहीं पीते क्या बुद्ध रात विश्राम नहीं करते विश्राम करते हैं रात भूख लगती है पानी भी पीते लेकिन फिर भी एक और गहरे तल पर न भूख है न प्यास है ना निद्रा है क्योंकि भोजन करते वक्त बुद्ध साक्षी बने रहते करता नहीं बनते शरीर में भोजन जाता है बुद्ध तो सिर्फ देखते दृष्टा मात्र शरीर में पानी जाता है बुद्ध तो देखते शरीर लेट जाता है थक जाता है सो जाता है बुद्ध तो देखते बुद्ध मात्र साक्षी जो साक्षी हो गया फिर उसे ना भूख लगती न प्यास लगती मैंने सुना है एक पुरानी कहानी कृष्ण के दिनों की कहानी जैन शास्त्रों में है कृष्ण के एक चचेरे भाई नेमिनाथ जैनों के तीर्थंकर हुए नेमिनाथ का आगमन हुआ है यमुना पूर्व पर है असमय पूर आ गया है नेमिनाथ नदी के उस तरफ ठहरे और कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जाओ भोजन ले जाओ नेमिनाथ को भोजन कराओ वे तो इस पार ना आएंगे नदीपुर पर है और जैन मुनि पानी में नहीं चलता है नदी की तो बात छोड़ दो वर्षा में नहीं चलता क्योंकि रास्ते पर कहीं गड्ढे में पानी पड़ा हो कुछ हो गीली जमीन पर नहीं चलता गड्ढों की तो बात छोड़ दो क्योंकि गीली जमीन में कीड़े पैदा हो जाते छोटे सूक्ष्म वे दब के मर न जाए घास पर नहीं चलता क्योंकि घास पात में कहीं कोई छोटे छोटे कीड़े दबे हो मर जाए छिपे हो दब जाए तो पानी में नहीं चलता तो वो तो आएंगे नहीं तुम चली जाओ लेकिन उन्होंने कहा हम कैसे जाएं? नदी बहुत पूर पर है नाव वाले भी नाव खोलने को राजी नहीं है पूर भयंकर है कृष्ण का ये कोई अर्चन की बात नहीं तुम जाके यमुना से कहना कि हे यमुना अगर नैमिनाथ जीवन भर के उपवासी हो तो रास्ता दे दो और मैं जानता हूं कि यमुना रास्ता देखी मैं नैमिनाथ को भी जानता हूं यमुना को भी जानता हूं तुम जाओ तो भरोसा तो नहीं आया लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो करके देख ले और जिज्ञासा भी जगी कि कौन जाने ऐसा हो भी जाए तो यह चमत्कार होगा संकोच में संदेह में जिज्ञासा में बहुत से थालों में भोजन सजाकर रुकमणी और उनकी सखियां यमुना के तट पर पहुंची बड़ा पागलपन लग रहा था यमुना से यह कहने में कि हे यमुना लेकिन कहा झिझकते झिझकते कि हे यमुना अगर नैमिनाथ जीवन भर के उपवास से हो तो रास्ता दे दो आंखें फटी की फटी रह गई यमुना ने रास्ता दे दिया दो हिस्सों में टूट गई बीच में मार्ग बन गया रुक्मणी भोजन के थाल लेकर सखियों को लेकर उस पार उतर गई नग्न नैमिनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे उनकी देह को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी भोजन ना लिया हो बड़ी स्वस्थ देह तुमने देखा जैन मुनियों की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखी महावीर की पार्श्वनाथ की नैमिनाथ की बड़ी स्वस्थ देह है। कहते हैं महावीर जैसी सुंदर देह पृथ्वी पर शायद दोबारा नहीं हुई देख के लगता तो नहीं कि भोजन न लिया हो कभी उपवासे रहे हो सदा मगर इस तरह के लोगों के पास चमत्कार होते हैं यमुना ने अभी अभी रास्ता दिया है तो कौन जाने और यमुना क्यों रास्ता देती असंभव संभव हुआ है बहुत थाल सजा के लाई थी मिना सब फटकार गए जो भोजन सो आदमियों के लिए काफी होता वो अकेले ही पा गए जब वो भोजन कर चुके तब रुकमणी घबराई कि अब क्या कहेंगे हमने कृष्ण से ये तो पूछा ही नहीं कि लौटते वक्त क्या होगा क्योंकि अब तो हम ये नहीं कह सकते किस मुंह से कहें और अब तो बिल्कुल नहीं कह सकते ये आदमी थोड़ा बहुत नहीं सौ आदमियों का भोजन पा गया और ऐसा लगता है कि और लाए होते तो वो भी पा गया होता और आंखें बंद करके नमीनाथ फिर अपने ध्यान में बैठ गए चिंतित व्याकुल यमुना के तट पर खड़ी हैं कि अब यमुना से किस मुंह से कहे अब पुराना सूत्र तो काम नहीं आएगा नमीनाथ ने पूछा कि क्या दुविधा है क्यों अटकी हो उन्होंने कहा कि मामला यह है हम ये सूत्र कहे थे अब ये सूत्र तो काम नहीं आ सकता नैमिनाथ खिल खिला के हाँ से और उन्होंने कहा यह सूत्र सदा काम आएगा तुम फिर से यही कहो कि यदि नैमिनाथ जीवन भर के उपवासे हो तो यमुना मार्ग दे दे पहले तो कहा था तो संदेश कहा था अब तो कहा तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पागलपन है मगर कोई और उपाय था भी नहीं रुक्मणी ने कहा कि हे यमुना राह दे दो अगर नैमिनाथ जीवन भर के उपवासी हो और राह दे दी यमुना ने कृष्ण से जाके पूछा कि राज समझने के बाद हमें इतनी उत्सुकता यमुना में थी अब वो उससे भी ज्यादा उत्सुकता इसमें है कि नैमिनाथ कैसे उपवासे है? हमारे सामने थालों पे थाल साफ कर गए अब हमें कोई नहीं धोखा दे सकता क्यों वो उपवासे हैं यमुना का न, मार्ग दे देना तो छोटा चमत्कार हो गया आप कृष्ण ने कहा वो उपवासे क्योंकि साक्षी नैमिनाथ ने भोजन नहीं लिया नैमिनाथ तो देखते रहे जैसे तुम देखती रही कि नैमिनाथ भोजन ले रहे हैं ऐसे ही पीछे खड़े नैमिनाथ देखते रहे भीतर खड़े कि नैमिनाथ की देह भोजन ले रही तुम भी देख रही थी नैमिनाथ भी देख रहे थे भोजन का कृत्य तो शरीर में घट रहा था इसे याद रखना नहीं तो ये सूत्र खतरे में ले जाएगा नहीं तो कुछ ना समझ इस तरह की कोशिश शुरू कर देते हैं। कि भोजन ना लो पानी ना लो रात सो मत सो भी भोजन भी करो पानी भी पियो संसार में जियो भी मगर साक्षी रहो भूख प्यास छूटे जब निद्रा और जो साक्षी है उसका सब छूट गए सब है और फिर भी सब छूट गया जीत मरे तन त्यागी हो जीता है और फिर भी मर गया जाके धर पर शीस न होवे रहे प्रेम लौलाघी ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैराग्य घटित होता है उसके शरीर में सिर नहीं होता उसके शरीर पर सिर नहीं होता जाके धर पर शीस न होवे रहित होता है क्योंकि खोपड़ी से नीचे उतर आया उसके पास तर्क नहीं होता यह कहने का एक उपाय है कि उसके पास सिर नहीं होता तुम्हारे पास सिर है हृदय नहीं उसके पास हृदय होता है सिर नहीं जाके धर पर शीस न होवे रहे प्रेम लो लाघी उसके भीतर तो बस एक प्रेम की ज्योति जलती रहती उसके भीतर तर्क गया तर्क की जरूरत न रही जिसके भीतर प्रेम की ज्योति जग गई प्रकाश हो गया तर्क की आवश्यकता न रही तर्क तो अंधे के हाथ की लकड़ी अनुमान टटोलने के लिए कि रास्ता कहां द्वार कहां कहां चलू कहां ना चलू अंधा टटोल टटोल के चलता है तर्क टटोलना है आंख वाला लकड़ी को फेंक देता है टटोल के चलने की जरूरत ना रही लकड़ी तो आंख का बड़ा दरिद्र परिपूरक थी आंख वाले को लकड़ी की आवश्यकता नहीं जिसके भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया उसके लिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं जाके धर पर शीस न हो गये रहे प्रेम लो लागी पलटू दास बैराग कठिन है दाग दाग पर दागी हो बहुत घाव सहने पड़ेंगे प्रेम की बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी वैराग्य कठिन है प्रेम की अग्नि से गुजरना होगा जब धुधु करके प्रेम की अग्नि तुम्हारे भीतर चलेगी, तो सब कूड़ा करकट जल जाएगा कूड़ा करकट जिसको तुमने कल तक हीरे जवारात समझा था कूड़ा करकट जिसे कल तक तुमने विचार ज्ञान समझा था कूड़ा करकट जिसे कल तक तुम सिर पर लिए जन्मों जन्मों से चलते रहे थे मानकर कि बहुमूल्य सब जल जाएगा कठिन होगा पीड़ा होगी पुरानी मान्यताएं धारणाएं पक्षपात सब जल जाएंगे प्रेम तुम्हें खाली सोना कर जाएगा लेकिन खाली सोने होने के पहले आग से गुजरना होता है दाग दाग पर दागी हो इतनी तैयारी हो तो सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है प्रेम के संबंध में सोचने से नहीं प्रेम को जीने से वैराग्य उत्पन्न होता है झूठा वैराग्य प्रेम विरोधी होता है सच्चा वैराग्य प्रेम का फूल यह भेद ख्याल में ले लेना झूठा वैराग्य तो डरता है प्रेम से क्योंकि प्रेम हो तो कहीं आसक्ति ना लग जाए सच्चा वैराग्य साक्षी भाव जहां जग गया वो अब डरता नहीं अब तो प्रेम में पूरी डुबकी मारता है जैसे कमल झील पर तैरता है और झील का पानी उसे छूता नहीं ऐसा सच्चा वैराग्य का कमल प्रेम की झील पर तैरता है और कुछ भी उसे छूता नहीं वो अछूता रहता है उसका कुरापन शाश्वत है स्त्री रोगों के एक विशेषज्ञ ने एक बहुविवाहित महिला की जांच पड़ताल करते समय पाया कि वह अभी तक है। आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई वो दांतों तले अंगली दबाकर बोला मेरा चिकित्सा विज्ञान व्यर्थ और गलत सिद्ध हो रहा है चमत्कार है कि आप चार विवाह करने के बाद भी अभी तक कुरी हैं। इसका राज क्या है राजवाज कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब मैंने अपने पहले पति को इसलिए तलाक दिया कि वह नामर्द था दूसरा विवाह मैंने धन के लोभ में अस्सी साल के बूढ़े मारवाड़ी से किया था। मेरा तीसरा पति के दिन ही हृदय का दौड़ा पड़ने से मर गया और मेरा वर्तमान चौथा पति महिला ने दुखी स्वर में जवाब दिया उसके बारे में कुछ न पूछिए वह काम कला का विशेषज्ञ और प्रेम के दर्शन शास्त्र का पंडित वो प्रेम क्या है इसके संबंध में ही बातें करता रहता प्रेम करने का तो अवसर ही नहीं मिलता उसका प्रेम का ज्ञान इतना है कि उस ज्ञान में ही उलझा हुआ है प्रेम के पंडित प्रेम को नहीं जानते प्रेम के शास्त्र को जानते उनसे तुम प्रेम की परिभाषा समझ सकते हो प्रेम पर वे प्रवचन दे सकते शास्त्र लिख सकते प्रेम पर पीएचडी पा सकते लेकिन प्रेम नहीं जानते मैं विश्वविद्यालय में बहुत दिन तक रहा हूं विश्वविद्यालयों में जितनी पीएचडी संतों पर लिखी जाती उतनी किसी पर नहीं और मैं चकित था ये देखकर कि जो लोग कबीर पर पीएचडी लिखते हैं दादू पर पीएचडी लिखते हैं पलटू पर पीएचडी लिखते हैं उन्होंने न कभी ध्यान किया न कभी भक्ति की न कभी वैराग्य को जिया न कभी साक्षी भाव का स्वाद लिया और कबीर पर पीएचडी, एच कबीर के विशेषज्ञ हो जाते मैं कबीर पर बोला तो कबीर संप्रदाय के जो सबसे बड़े महंत थे उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा और लिखा कि आपने कबीर की बातों के कुछ ऐसे अर्थ किए हैं जो शास्त्री नहीं और हमारी परंपरा के विपरीत है आपको ऐसे अर्थ करने के पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेना चाहिए था मैंने उनको लिखवाया कि आप पहले कबीरदास को कहो कि ऐसे सूत्र लिखने के पहले कम से कम हमसे तो पूछ लेना था क्योंकि हम तो उसी जमात के जब कबीर ने ही तुमसे नहीं पूछा तो हम अर्थ करने के लिए तुमसे पूछने आएंगे और अगर तुम्हारी परंपरा के विपरीत पढ़ते हो मेरे अर्थ तो तुम्हारी परंपरा गलत होगी क्योंकि मैं कबीर के संबंध में नहीं बोल रहा हूं कबीर मेरा अनुभव है मैं कोई कबीर का पंडित नहीं हूं कबीर के शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं लेकिन कबीर का जो अनुभव है वो मेरा अनुभव भी है कबीर से मेरी पहचान है कबीर से मेरी मुलाकात है सीधी किसी महंत को बीच में लेने की जरूरत नहीं तुम्हें अगर बदलना हो मैंने उन्हें लिखवाया तो अपनी किताबों में बदल लेना अर्थ तो मुझे जो करने हैं वही मैं करूंगा क्योंकि वही अर्थ हैं मैं कर क्या सकता हूं एक पंडित है जो शब्द से जीता है शब्द के ही अर्थों में लगा रहता है और एक ज्ञानी जो शब्द से नहीं जीता जो निशब्द में उतरता है जो अनुभव को पाता है ये बातें अनुभव की हैं तो जब तक तुम्हें प्रेम की लौ ना जगे जब तक तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया ना चले तब तक तुम्हारा वैराग्य थोथा रहेगा ऊपरी रहेगा ऐसे वैराग्य से बचना ऐसे पांडित्य से सावधान रहना अब तो मैं वैराग भरी सोवत से मैं जाग परी पलटू दास कहते हैं जिस दिन वैराग्य मुझ में भरा उस दिन जो घटना मेरे भीतर घटी वो थी सोवत से मैं जाग परी उसको ही मैं साक्षी भाव कह रहा हूं सोना यानी करता भाव सोना यानी तादात में सोना अर्थात ये मानना कि मैं शरीर हूं मन हूं यह हूं वह हूं नाम हूं जाति हूं वर्ण हूं हिंदू हूं मुसलमान हूं यह सब नींद ये सब सोना ये सब सपने जागने का अर्थ कि मैं न देह हूं न मन हूं न ब्राह्मण न सूत्र न हिंदू न मुसलमान मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं साक्षी मात्र सच्चिदानंद इसका नाम जागना अब तो मैं बैराग भरी सोवत से मैं जाग पड़ी और तुम खूब गहरी नींद में सो रहे हो अरे बहन आज तुम इतनी परेशान क्यों दिखती हो रात सपने में मैंने देखा कि मेरे पति किसी अन्य स्त्री के साथ मौज कर रहे तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है भला परेशानी की बात क्यों नहीं अरे जब मेरे सपने में वे ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो खुद के सपने में क्या क्या नहीं करते होंगे? यहां सपनों का बड़ा मूल्य है यहां तुम्हारी जिंदगी ही सारी सपना है यहां तुम जी नहीं रहे हो होशपूर्वक यहां तो परिस्थितियों के धक्के तुम्हें जिला जा रहे हैं परिस्थिति एक धक्का दे देती तो तुम एक काम कर गुजरते हो तुम सोचते हो मैंने किया जरा सोचो तुमने किया एक आदमी ने गाली दी और तुम्हारे मुंह से भी गाली निकली उत्तर में ये तुमने दी या उसने दिलवा ली ये आदमी बुद्ध को गाली देता तो बुद्ध गाली देते बुद्ध मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते या हो सकता था इसके सिर्फ हाथ रख के आशीर्वाद देते ये आदमी बुद्ध से गाली नहीं निकलवा सकता था क्यों क्योंकि बुद्ध जागे हैं लेकिन तुमसे गाली निकलवा लेता है तुम इसके गुलाम हो गए ये तुम्हारी हालत बटन जैसी कर दी जैसे पंखे की बटन दबाई पंखा चल गया बटन दबाई पंखा बंद हो गया किसी ने गाली दी तुम एकदम क्रोध में आ गए डंडा उठा लिया किसी ने आके प्रशंसा कर दी थोड़ी मक्खन की तुम एकदम फूल के कुप्पा हो गए जज नसरुद्दीन तुम्हारी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई कि तुमने अपनी पत्नी को झाड़ू से मारा मुल्ला क्या करूं हुजूर परिस्थिति ही ऐसी थी कि मैं क्या आप खुद भी यदि मेरी जगह होते तो चूकते नहीं जज ने पूछा क्या मतलब मैं समझा नहीं मुल्ला जरा विस्तार से सुनिए मेरी बीबी की पीठ मेरी तरफ थी में मूठ वाली झाड़ू पड़ी थी उसकी गर्दन में दर्द था अतः वह एकदम से के पीछे देख भी नहीं सकती थी और फिर पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था अब बताइए इसमें मेरा क्या दोस्त तुम अपनी जिंदगी को देखोगे तो बस ऐसा ही पाओगे एक लहर आई ढका गई तुम कुछ कर गए दूसरी लहर आई धका गई तुम कुछ कर गए और फिर भी तुम सोचते हो तुम करता हो फिर भी तुम सोचते हो तुम्हारे कृत्य कर्म है नहीं कर्म नहीं है प्रतिकर्म है भीड़ के धक्कम धक्के में हो रहे हैं तुम अपने मालिक नहीं हो जो जागा नहीं है वो अपना मालिक होता नहीं तुम नींद में हो इस नींद में तो तुम अगर स्वर्ग भी पहुंच जाओ तो भी नरक ही पाओगे परलोक की बात है धर्मराज अच्छे मूड में थे शायद लॉटरी खुली होगी या राज जुए में जीत गए होंगे एक व्यापारी से कह बैठे चंदूलाल जाओ तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे छोड़ते स्वर्ग या नरक जहां जाना चाहते हो वहीं भेज देंगे चंदूलाल खी से निपोर कर बोले भगवान जहां दो पैसे कमाने की जुगत हो वहीं भेजो सड़ग नरक में क्या फर्क पड़ता है दो पैसे जुड़ाने की जहां जुगत हो वहीं भेजो सड़ग नरक में क्या फर्क पड़ता है चंदूलाल ने जिंदगी भर बस दो पैसे जुड़ाए वो स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी दो पैसे ही जुड़ाने की आकांक्षा रखेंगे मैंने सुना है एक जहाज डूब रहा था सामान फेंका गया जहाज के बाहर ताकि वजन कम हो जाए और डूब ही नहीं रहा था जहाज एक बड़ी सार्क मछली जहाज का पीछा कर रही थी इस प्रतीक्षा में कि कब डूबे, डूबे कि उसके यात्रियों को सफा कर जाए उसको भी किसी तरह से संतुष्ट करना पड़ रहा था जो भी सामान था उसके मुंह में फेंका जा रहा था भोजन फेंका जहां संतरों के पिटारे ढोरा था वो फेंके टेबल कुर्सी जो मिल सका फेंका मगर 10 पांच मिनट के बाद वो फिर सार्क मछली आ जाए और जहाज डूब की मारने के करीब आखिर यह हालत आ गई कि तय करना पड़ा कि अब कुछ लोग भी फेंकने पड़ेंगे सारे लोग एक यहूदी को फेंकने के लिए राजी थे क्योंकि वो यहूदी जहाज पर भी लोगों को लूट रहा था अब अकेला यहूदी करे भी क्या सब ने मिलकर उसको फेंक दिया सार्क मछली के मुंह में लेकिन जहाज को डूबना था सो डूबा और अंतता सार्क मछली सारे यात्रियों को हड़प गई यात्री जब सार्क मछली के पेट में पहुंचे तो बड़े हैरान हुए यहूदी कुर्सी पर बैठा था टेबल सामने लगा रखी थी संतरे टेबल पर लगा रखे थे और दो दो आने में बेच रहा था पुराने लोग जो सार्क मछली खा गई थी खरीद रहे थे यहूदी और क्या करे जहां मौका मिल जाएगा अपनी पुरानी आदतों से जिएगा तुम सोए हो तुम स्वर्ग में भी रहो तो भी सोए रहोगे सच तो यह है अगर तुम भरोसा कर सको मेरी बात पर तो मैं तुमसे कहता हूं तुम स्वर्ग में हो लेकिन चूंकि सोए हो इसलिए नरक में पड़े हो नींद नर्क जागरण स्वर्ग अब तो मैं बैराग भरी सोव से मैं जाग परी नैन बने गिरी के झरना जो मुख से निकले हरे हरी आंखों से आंसू झर रहे हैं आनंद के और पहली बार मुख से अपने आप हरी हरी निकल रहा है एक तो निकाला जाता है कि लिए माला बैठे जल्दी जल्दी राम राम राम राम किया देखते जा रहे हैं आंख खोल के घड़ी कि में कितना समय है दुकान पर कोई ग्राहक तो नहीं आ गया लोग दुकान पर भी बैठ के माला फेरते रहते कुत्ता आता उसको भगा देते नौकर को इशारा कर देते हैं कि ग्राहक को देख माला जप रहे हैं राम राम भी जप रहे हैं हरी हरी भी जप रहे लोग तो इतने चालबाज हैं कि सोचते हैं परमात्मा को भी धोखा दे लेंगे आदमी को तो धोखा देते ही अपने को तो धोखा देते ही परमात्मा को भी धोखा देने की आकांक्षा रखते राम का नाम तो तब सच होता है जब तुमसे झरता है जैनों में एक प्रीतिपूर्ण कथा है कि महावीर बोले नहीं उनसे वाणी झरी ये बात मुझे रुचि कर लगती सत्य लगती बोले नहीं झरी भेद बहुत हो गया बोलने का अर्थ होता है प्रयोजन प्रयास चेष्टा झरना जैसे पत्ता झर जाए वृक्ष से कि सूरज से किरण झरे कि मेघ से वर्षा झरे बूंदाबांदी हो जाए ऐसे मेघ से भर गए हैं आनंद से झर रहे सत्य से भर गए हैं झर रहे हैं। ठीक है महावीर बोले नहीं झरे निर्झर हैं नैन बने गिरी के झरना आंखों से आंसू आनंद के प्रेम के जो मुख से निकल निकरे हरी हरी और मु से तो हरी हरी निकल रहा है और आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं यह है वैराग्य स्वस्फूर्त लेकिन तुम्हारा तो सब झूठा है तुम राम को पुकारो तो झूठ तुम रो तो झूठ तुम अभिनय करने में कुशल हो गए हो तुम्हारी कुशलता अद्भुत है तुम सब कुछ कर लेते हो मुल्ला नसरुद्दीन एक संगीत समारोह में गया एक महिला इतना रद्दी गा रही थी कि लोग बोर ही नहीं हो रहे थे अनेकों के तो हाथ फड़फड़ा रहे थे कि इसकी गर्दन दबा दो पर महिला जान के छोड़ रहे थे अगर पुरुष गायक रहा होता तो पिटा होता उस दिन मुल्ला भी बहुत उब गया था उठ उठ बैठता था कई बार उसने डंडा उठा लिया उसने अपने बगल में बैठे हुए एक शांत श्रोता से कहा मुझे तो उल्टी करने का मन हो रहा है भाई यह औरत गाना कब बंद करेगी इसकी आवाज तो ऐसी सड़ियल भद्दी है कि जैसे कोई डालडा के डिब्बे में कंकर पत्थर डाल के हिलाए गाती है कि रंभाती आखिर यह है, है कहां की गाय का की दुम कभी नाम भी नहीं सुना इन देवी जी का और आप क्यों इतनी शांति से सुन रहे हैं इस स्त्री पे तो मुझे क्रोध आ ही रहा है मगर ये स्त्री तो दूर है कहीं मेरा डंडा तुम्हारे सिर पे ना पड़ जाए। पड़ोसी श्रोता ने शर्मिंदी से सिरहला के कहा कि क्षमा करें, वह मेरी बीवी कोई सुने या ना सुने मुझे तो सुनना ही पड़ेगा और फिर रोज रोज का अभ्यास भी काम पड़ रहा है रोज ही सुनना पड़ता है नसरुद्दीन को बड़ा पछतावा हुआ उसने झट से क्षमा मांगी कहा माफ करना भाईजान मेरा मतलब यह था कि वैसे आवाज तो सुरीली है मधुर है सुरताल का ज्ञान भी अच्छा है लेकिन गीत ही जरा बेढंगा है न शब्द अच्छे हैं न तुक ठीक से मिलती है और न कोई श्रेष्ठ भाव अभिव्यंजना है अरे किसी अच्छे कवि का गीत चुनना था गाने के लिए कहाँ का सड़ा गला गीत किस नाथ ने लिखा है यह गीत बगल में बैठे हुए आदमी ने शर्म से सिर झुका कर नीचे कहा मैंने ही लिखा है सोए हुए लोग गीत लिख रहे हैं सोए हुए लोग गीत गा रहे हैं सोए हुए लोग सुन रहे हैं सब सड़ा गला है सब दुर्गंध युक्त है जिंदगी इतनी कुरूप ऐसे ही नहीं हो गई हम सब ने बना रखी हम सब ने मिलकर इस नरक को बनाया है तुम सोचते हो नरक कहीं और है नरक वही है जहां तुम नींद में हो और स्वर्ग भी कहीं और नहीं है स्वर्ग वही है जहां तुम जाग गए अभरन तोरी बसंध है फारो पापी जीव नहीं जात मरी लेऊं लेस दारो अग्नि बिना मैं जाऊं जरी पलटू कहते हैं तोड़ डाले सारे आभूषण फाड़ डाले सारे वस्त्र अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं अब जीने में कुछ अर्थ नहीं ऐसे जीने में जैसा अब तक जिए मगर फिर भी मौत नहीं आ रही है अग्नि बिना मैं जाऊं जरी आग तो नहीं है लेकिन जल रही हूं फोड़ दूस सिर को ऐसी दशा इस लंबी नींद ने कर दी इस नींद में जो वस्त्र पहन रखे थे वे फाड़ देने योग्य थे जो आभूषण समझे थे वो जंजीरें थी जिसको अपना समझा था पराया था जिसको मित्र समझा था शत्रु था जिसको जीवन समझा था वो मृत्यु थी और जिसको मृत्यु समझ के डरते थे वो अमृत का द्वार था नागिन विरह डसत है मोको जात न मोह से धीर धरी और अब विरह ऐसा उठ रहा है ये जो प्रेम की लपट उठ रही देखते हो लपट हमेशा आकाश की तरफ उठती है हर दिए की ज्योति आकाश की तरफ उठती क्यों ये सूरज से मिलने की आकांक्षा है क्योंकि हर ज्योति सूरज का अंग है और अपने स्रोत में लौट जाना चाहती जिस दिन तुम जागोगे तुम्हारे भीतर की आत्म ज्योति भी भागना चाहेगी छोड़ देना चाहेगी इस दिए को इस मिट्टी के दिए को उड़ जाना चाहेगी दूर आकाश में सूरज तक मूल स्रोत तक प्रकाश के सतगुरु आई किहिन बेदाई लेकिन अपने से कुछ नहीं हो सकता था अपने किए बहुत किया कुछ ना हुआ करबटे बदल ले ले के सो गए लेकिन सतगुरु मिल गया सतगुरु आई किहिन बेदाई सतगुरु आया वैध्य की तरह चिकित्सक की तरह नानक ने कहा है कि नानक तो वैद्य है बुद्ध ने भी कहा है कि मैं कोई उपदेशक नहीं हूं उपचारक हूं सतगुरु आई किहन बेदाई, सतगुरु आया और उसने कुछ चिकित्सा की और फूटी आंखें देखने लगी बंद कान सुनने लगे, सो गया हृदय धड़कने लगा सिर पर जादू तुरंत करी जैसे जादू कर दिया सदगुरु वही है जिसके पास जादू घटित हो जाए और जादू क्या है कोई हाथ से राख निकालना जादू नहीं है ये तो मदारी रास्तों पे कर रहे हैं कि हाथ से घड़ियां स्विस मेक। ये सब तो चालबाजियां हैं ये सब तो हाथ की सफाईयां है जादू तो बस एक है कि कोई तुम्हें सोते से जगा दे और सब बातें व्यर्थ है मनोरंजन है, सिर पर जादू तुरंत करी, ही सतगुरु मिल जाए तो जादू कर दे लेकिन उसके ही सिर पर कर सकता है जो सिर उसके चरणों में रख दे सिर ही ना रखो तो सदगुरु भी क्या करे तुम सिर रखो तो जादू कर दे सदगुरु का स्पर्श भी सोते से जगा सकता है रूह का नगमा बिखरा हुआ सा जिस्म का सोना पिघला हुआ सा हुस्म के सोले फूट गए हैं होश के बंधन टूट गए हैं जितने हिरन थे छूट गए हैं कौन कमंद ए शौक बढ़ाए सोए हुए को कौन जगाए कौन ये इंसान कौन ये राही दोस्त डाले ता महो माहि जग की कहानी दिल के फसाने जितने कदम उतने ही जमाने एक मुसाफिर लाख ठिकाने राह जो पूछे रास न आए सोए हुए को कौन जगाए खाक पे कैसी लाश पड़ी है शाम गरीबा पास खड़ी है आबरू ए मरहूम है शायद जीत की रफ्ता धूम है शायद जान और तन ए मासूम है शायद कौन गिरे आंसू को उठाए सोए हुए को कौन जगाए रोशनी कैसी कैसा धुआं है आग लगी है किसका मका है फूट पड़े इफलास के सोले दूर नहीं है पास के सोले फैल न जाएं यास के सोले दौड़ रे साथी गाम बढ़ाए सोए हुए को कौन जगाए कठिन है बात सोए हुए को कौन जगाए नींद लंबी है पुरातन है बहुत प्राचीन है जन्मों जन्मों की सोए हुए को कौन जगाए लेकिन इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगाने वाला सदा मौजूद होता है इतनी चिंता तो परमात्मा तुम्हारी लेता है एक जगाने वाला विदा होता है तो कहीं दूसरा जगाने वाला पैदा हो जाता है यह सिलसिला टूटता नहीं एक बुद्ध गया कि कहीं और दूसरा कोई बुद्ध पैदा हो जाता है यह धारा अनवरत बहती रहती तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम मुर्दा बुद्धों से जकड़ जाते हो और इसलिए जिंदा बुद्धों को नहीं देख पाते बुद्ध को गए 2500 साल हो गए कोई अभी भी बैठा उनकी पूजा कर रहा है पूजा व्यर्थ है अगर बुद्ध से सच में तुम्हारा प्रेम है तो किसी जागे हुए बुद्ध को खोज लो परमात्मा किसी दूसरे दिए में रोशनी बना होगा आप लेकिन तुम पुराने दिए की तस्वीर लिए बैठे हो और इसलिए नए दिए को खोजना तुम्हें मुश्किल हो रहा है मिल भी जाए तो पहचानना मुश्किल क्योंकि तुम पुराने दिए से मिलाते हो और कोई नया दिया पुराने दिए से नहीं मिलेगा परमात्मा नित्य नूतन नए बुद्ध पैदा करता है नई ज्योतियां आकाश से उतरती जहां भी कभी कोई हृदय ध्यान में शून्य हो जाता है वही परमात्मा की ज्योति उतर आती लेकिन एक बात तुमसे कहूं पृथ्वी कभी परमात्मा से खाली नहीं होती अब प्रगट परमात्मा तो सब तरफ मौजूद रहता है लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा प्रगट भी होता है तुम्हारी आंखें अगर पुराने बुद्धों की तस्वीरों से न लद्दी हों तो तुम सदगुरु को जरूर पहचान लोगे जरूर पहचान लोगे और सदगुरु जादू है तिलिस्म है उसका स्पर्श भी जगा सकता है जागे हुए के द्वारा ही सोए हुए को जगाया जा सकता है सोया हुआ दूसरे सोए हुए को कैसे जगाएगा हजारों सोए हुए भी संगठित हो जाएं, तो भी एक दूसरे को जगा नहीं सकते यहां 500 लोग रात सो जाएं। एक दूसरे से कह के हम जगा देंगे एक दूसरे को मगर 500 500 ही सो जाएंगे कौन किसको जगाएगा कोई जागा हुआ जगा सकता है क्योंकि हिला सकता है डुला सकता है पानी के छींटे आंखों पे दे सकता है कोई उपाय खोज लेगा पुकार दे सकता है कोई विधि खोज लेगा सीधे सीधे ना उठोगे तो खींचेगा तानेगा तुम्हारे योग कोई ना कोई मार्ग तलाश लेगा अगर बिल्कुल न माने घर में आग लगा देगा लपटें उठती देखकर भाग खड़े होगे, गए जाग खड़े होगे। गए सदगुरु कुछ भी कर सकता है क्योंकि जागना परम धन है उसके लिए कुछ भी गमाया जा सकता है लेकिन बस जागा हुआ ही सोए हुए के लिए सहायक हो सकता है सतगुरु आई कीन बेदाई सिर पर जादू तुरंत करी और एक क्षण में घटना घट गट जाती सोए तुम चाहे जन्मों से रहे हो जागना तो एक क्षण में हो जाएगा दिया उन मौकों नाम सजीवन मूल जरी मुझे जगाया और मुझे प्रभु का स्मरण दे दिया मुझे प्रभु की स्मृति दे दी मुझे अपने स्वभाव का बोध दे दिया जल और मीन समान गुरु से प्रीति जो कीजिए जल से बिछड़े तनक एक जो छोड़ देती है प्राण और जिससे गुरु मिल गया वह ऐसी मछली है जिसको जल मिल गया जल और मीन समान इसलिए जो प्रेम चाहिए शिष्य और गुरु के बीच वो वैसा चाहिए जैसा जल और मीन के बीच है जल और मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजिए ऐसा प्रेम होना चाहिए कि गुरु के बिना जीना क्षण भर को कठिन होने लगे असंभव होने लगे गुरु तुम्हारी श्वास बन जानी चाहिए जल और मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजिए जल से बिछड़े तनिक एक जो छोड़ी देत है प्राण मछली को जल से अलग करो कि प्राण छोड़ देती शिष्य गुरु से अलग नहीं हो सकता एक बार शिष्य हो जाए एक बार झुक जाए और जागने का रस ले ले एक बार समर्पित हो जाए एक बार प्रेम की लपट उसके भीतर उठाए और प्रेम का स्वाद पकड़ जाए बस फिर गुरु के बिना नहीं जी सकता फिर गुरु में ही जीता है गुरु में होकर जीता है मीन कहे ले लीर में राखे जल बिनु है हैरान जो कछू है सो मीन के जल है उही के हाथ बिकान मछली कहती है कि जल के बिना तो मैं हैरान हो जाती हूं मेरे लिए तो जो कुछ है जीवन सब कुछ वो जल है उही के हाथ बिकान उसके ही हाथ बिक गई ऐसा ही शिष्य कहता है गुरु जो कुछ है। वही मेरा सब कुछ उही के हाथ बिकान उसके ही हाथ बिक गया इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध तो बड़े पागल प्रेम का संबंध है, दीवानगी का संबंध यह कोई होशियारों की बात नहीं ये परवानों की बात है ये मस्तों की बात है यह हिम्मतवरों की बात है पलटू दास प्रीत करे ऐसी प्रीति सोई परमान ऐसा प्रेम करे कि गुरु और शिष्य दो न रह जाएं, एक हो जाएं। और जिस दिन गुरु और शिष्य एक हो जाते उसी दिन परमात्मा का प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण नहीं तर्क से विचार से शास्त्र से परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं मिलता जहां गुरु और शिष्य एक हो जाते वहां परमात्मा का प्रमाण मिलता है उस एकता में ही परम एकता का बोध होता है जैसे शिष्य और गुरु एक हो गए ऐसे ही वह घड़ी भी आती जब व्यक्ति समस्ती से एक हो जाता है गुरु और शिष्य की एकता व्यक्ति और समस्ती की एकता का पहला कदम है पहला स्वाद है जैसे अषाढ़ में नए नए मेघ घिरते हैं ऐसे गुरु और शिष्य अषाढ़ का महीना थोड़ी जल्दी ही खूब वर्षा होगी और सावन आता है और सावन की झरी लगेगी गुरु और शिष्य के मिलन के बाद बस एक ही मिलन शेष रहा व्यक्ति का समष्टि से मिलन उस मिलन का नाम ही परमात्मा है मोक्ष प्रेम में जियो प्रेम में डूबो क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त और परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं प्रेम ही प्रार्थना है प्रेम ही परमात्मा है आचितना है